प्रार्थना और प्रार्थना ऐसी चीज है ऐसी चीज है की किसी को किसी को खुश करने के लिए हम नहीं कर सकते खुश करने के लिए हम नहीं कर सकते वो तो वो तो हमारा दिल साफ करने के लिए हमारा दिल साफ करने के लिए है और, और हमारी आवाज हमारी आवाज़ ईश्वर को पहुंचाने के लिए ईश्वर को पहुँचाने के लिए है ईश्वर का नाम ईश्वर का नाम एक नहीं एक लेकिन नहीं, अनेक है अनेक है जितने इंसान हैं, जितने इंसान है इतने नाम ईश्वर के हम कहें जितने नाम ईश्वर के हम कहें तो भी, तो भी बाकी तो रह जाता है बाकी तो रह जाता है यही ईश्वर की सिफट है ईश्वर की, की, की, की शक्ति है ईश्वर की शक्ति है वो शक्ति वो शक्ति अगर हम, अगर हम अपने में देख सके देख सके तो मेरे ये, मेरा ये विश्वास है के हमको किसी ऐसी हमको किसी से डरना नहीं पड़ेगा डरना नहीं पड़ेगा पैसे भले उसे भले वो मुसलमान हो वो मुसलमान हो हिंदू हो हिंदू हो सिख हो सिख हो या कोई भी हो या कोई भी हो मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ के पंजाब से पंजाब ऐसी दो भाई दो भाई और बहन और बहन हिंदू और सिख हिंदू और सिख आ गए हैं आ गए उन पर काफी दुख पड़ा है काफी दुख पड़ा है उन्होंने उन्होंने अपनी जान माल अपना जान माल खो दिया है खो दिया है उन्होंने उन्होंने इतनी जायदाद इकट्ठी कर ली थी इतनी जायदाद इकट्ठी कर ली थी आज आज वो सब वो सब उनके हाथों में से चली गई। है उनके हाथों में से चली गई है लेकिन मैं उन लोगों को उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ की अगर, अगर वो खामोश नहीं रहे वो खामोश नहीं रहे वो अपना गुस्सा को नहीं दबा सके वो अपने गुस्से को नहीं दबा सके और, और एक एक आदमी उनके आदमी नहीं एक एक आदमी नहीं एक एक आदमी लेने की कोशिश करे वेर लेने की कोशिश करें, करे, तो, तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ की हम हार जाएंगे हम हार जाएंगे दुनिया में दुनिया में इस तरह से इस तरह ऐसी कहीं भी होता ही नहीं है कहीं भी होता ही नहीं है हम ये मानते हैं हम ये मानते हैं की पंद्रह अगस्त के बाद पंद्रह अगस्त के बाद हम आज़ाद बन गए आजाद बन गए ये बात सही है ये बात सही है दुख की भी है दुख की भी है कि आज़ादी के साथ साथ कि आजादी के साथ साथ सा। हिंदुस्तान के दो टुकड़े दो टुकड़े हो गए दो टुकड़े हो गए लेकिन लेकिन वो वो, वो भूगोल के टुकड़े हुए भूगोल के टुकड़े हुए मेरी उम्मीद है मेरी उम्मीद है कि हमारे दिलों के टुकड़े नहीं हुए है हमारे दिलों के टुकड़े नहीं हुए मैं वो चीज वो चीज सबको हिन्दू को हिंदू को मुसलमानों को मुसलमानों को सिखों को, को और जो कोई और जो कोई हिन्दुस्तान में रहते हैं हिन्दुस्तान में रहते हैं उनको समझाने के लिए आया उनको समझाने के लिए आया हूँ मैं तो अब बुरा हो गया मैं तो अब बुरा हो गया बना जैसे बना हूँ जैसे बना हूँ ऐसे ही ऐसे ही आप मुझको रखें रखे रखें और मुझको मार भी सकते हैं और मुझको मार भी सकते हैं मेरे पास शिवाय ईश्वर के, के कोई भी हथियार नहीं कोई भी हथियार नहीं मेरे पास न लाठी है मेरे पास न लाठी है मेरे पास न मुठी है न मुठ्ठी है लेकिन लेकिन अगर मैं आपका दिलों को जीत सकता हूँ जीत सकता हूँ तब, तो, तब तो उसको जीने में जीने में कुछ लुट भी है कुछ लुट भी है लेकिन अगर लेकिन अभी लेकिन अगर, अगर आप लोग आप लोग में से कोई भी आप में से कोई भी मुझको को दुश्मन समझे मुझको दुश्मन समझे या तो ये समझें या तो ये समझे की मैं तो मुसलमानों का ही दोस्त हूँ मैं तो मुसलमानों ही का दोस्त हूँ और हिंदू हिंदू और सिखों का नहीं सिखों का नहीं तो मैं ये कहूँगा तो मैं ये कहूँगा वो बड़ी गलती करते हैं कर मैं मैं मुसलमानों का दोस्त अवश्य हूँ मुसलमानों का दोस्त अवश्य हूँ कम से कम कम ऐसी कम इतना ही इतना ही सिखों का और हिंदुओं और हिंदुओं का हिंदुओं का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 कम, कम, कम से कम कम ऐसी कम इतना ही इतना ही सिखों का, का, का, का और हिंदुओं का और हिंदुओं का इतना ही पारसियों का पार्सियों का ख्रिस्ती का ख्रिस्तियों का ख्रिस्ती यहूदियों का और बात तो ये है और बात तो ये है कि मैं तो सारी संसार का दोस्त हूँ मैं तो सारे संसार का दोस्त हूँ सेवक हूँ सेवक हूँ और ऐसी ऐसे ही ऐसे ही मैं मरना चाहता हूँ मैं मरना चाहता हूँ मैंने मैंने जब से आया हूँ जब से आया हूँ तब से कहा है तब से कहा है अब कानून वो किसी के हाथ का नहीं है लेकिन किसी के हाथ का नहीं है लेकिन दो हुकूमत के हाथ का है लेकिन वो हुकूमत के हाथ का है वो हुकूमत वो हुकूमत आपको अगर पसंद नहीं है आपको अगर पसंद नहीं है तो उसको आप रद्द कर सकते हैं तो उसको आप रद्द कर सकते हैं जिनको आप रखना चाहते हैं जिनको आप रखना चाहते हैं वही हुकूमत चला सकते हैं वही हुकूमत चला सकते और वो भी और वो भी आपके नुमाइंदा होने की हैसियत से ही है। आपके नुमाइंदा होने की हैसियत से ही न पंडित जवाहरलाल ना पंडित जवाहरलाल ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना और कोई भी कैबिनेट का आदमी ना और कोई भी कैबिनेट का आदमी अपने आप अपने आप अप हुमत चला सकता है हुकूमत चला सकता है आपके नाम से ही आपके नाम से ही आपके काम के ही वो हुकूमत चला सकते हैं, आपके काम से काम के ही हुकूमत चला सकते हैं इसी तरह से इसी तरह से आप पाकिस्तान के लिए भी समझ ले। आप पाकिस्तान के लिए भी समझिए तब तब जो चीज पाकिस्तान में हो गई पाकिस्तान में हो गई उसको, उस, उसको उसको उसको रद्द करने के लिए रद्द करने के लिए या तो उस या। बारे में इलाज इस बारे में इलाज पाने के लिए इस बारे में इलाज पाने के लिए क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए ये हमारे लिए बड़ा मसला है ये हमारे लिए बड़ा मसला है मैंने बता दिया है मैंने बता दिया है कि वो मसला कि वो मसला एक एक आदमी हल नहीं कर सकता एक एक आदमी हम नहीं कर सकते नहीं हल नहीं कर सकते एक एक आदमी हल नहीं कर सकते वो मसला वो मसला हल करने के लिए हल करने के लिए आपके पास दो हुमत है आपके पास दो हुत है दो पाकिस्तान की एक पाकिस्तान की एक इंडियन यूनियन की एक इंडियन यूनियन अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई भी कोई भी नुकसान किया है नुकसान किया है हिंदू का हिंदू का या मुस्लिम या सिख का फिर और किया है ऐसा में ऐसा मैं जानता हूँ ऐसा मैं जानता हूँ कबूल करता हूँ कबूल करता हूँ उसका बदला उसका बदला एक एक आदमी नहीं ले सकता एक एक आदमी नहीं ले सकता मैं आपको आप तो कहता हूँ मैं आपको कहता हूँ की वो कोशिश की जाए वो कोशिश की जाए तो दोनों हुकूमतों को डूबना ही है दोनों हुकूमतों को डूबना ही है मेरी उम्मीद है मेरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के कोई भी हिंदुस्तान के कोई भी हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो या कोई भी हिंदू हो सिख हो मुसलमान हो या कोई भी हो ऐसी बड़ी भारी गलती नहीं करेंगे ऐसी बड़ी भारी गलती नहीं करेंगे तब तो क्या किया जाए अब क्या किया जाए तो मैंने बताया है तो मैंने बताया है कि जब वहां की वहां की अकलियत को अकलियत को गेरी इंसाफ हुआ है हुआ ऐ, तो, तो यहाँ की हु यहाँ की हुकूमत यहाँ की हुकूमत इंसाफ मांग सकती है इंसाफ मांग सकती है इंसाफ मांग सकती है एक तो तरीका है एक तो तरीका है एक तो तरीका है दोस्ताना तो सी वो मांगने का दोस्ताना तरीके वो मांगे अगर, अगर दोस्ताना तरीके से वो नहीं मिल सकता है। दोस्ताना तरीके से वो नहीं मिल सकता तब तब यहाँ की हुकूमत को यहाँ की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ाई ही करना होगा पाकिस्तान की हकूमत के साथ लड़ाई करना होगा ये दुनिया का कानून है ये दुनिया का कानून है वो मेरा कानून नहीं तो मेरा काम नहीं है। मेरा कानून नहीं है तो मेरा कानून नहीं है तो मेरा, मेरा कानून नहीं है। सुनिए सुनिए सब सबको। तो। सुने बस अच्छा तो मैं आपको कहूँगा अब सुनिए माई आप बेट जाइए ए माई आप कृपा करके बैठ जाइए अगर बैठ सकती है तो और जाना है तो आस्ते आस्ते चली जाए ठीक है वो लड़का रोटा है तो क्या करेगी बेचारा माय जाइए बस अभी वो शांत रहेंगे चलेगा क्या करेंगे बोलो ठीक <laughs> है नहीं, मैं हाँ बस तो आप बोलने बोलते रहे, रहे ना ठीक है तो मैंने आपको कहा तो मैंने आपको कहा कि यहाँ की हुकूमत को यहाँ से हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ना होगा पाकिस्तान की हुकूमत के साथ लड़ना होगा आपने तालियाँ बजाई आपने तालियाँ बजाई मैं, आप हूं मैं आपको कहता हूँ मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ चली हैं कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ चली हैं वो तालियों के आवाज से नहीं चली है वो तालियों की आवाज से नहीं चली हैं उसके लिए तो लोगों को उसके लिए तो लोगों को जिसके नाम पर जिसके नाम पर लड़ाई की जाती है लड़ाई की जाती है उनको उनको काफी काम करना पड़ता है काफी काम करना पड़ता है उनको काफी काफी मेहनत करनी पड़ती है उनको काफी मेहनत करना पड़ती है तो इसलिए तो बस अच्छी बात है तो अच्छी बात है मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे और सच्चे दिल से और सच्चे दिल से और सच्ची तरह से और सच्ची तरह से तो मैं आपको कहना चाहता हूं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बगैर लड़ाई के तो बगैर लड़ाई के सब सिख सब सिख और, और सब हिंदू और सब हिंदू वो तो पाकिस्तान की हुकूमत में चले जाएंगे पाकिस्तान की हुकूमत में चले जाएंगे और इसी तरह से और उसी तरह ऐसी आप मेहरबानी करके शांति से सुनिए आप मेहरबानी करके शांति ऐसी सुनिए एक हाथ से ताली नहीं पड़ती है एक हाथ से ताली नहीं पड़ती वो तो जब दोनों जब दोनों इंसाफ पर चले इंसाफ पर चले या तो दो, दो में से एक दो में ऐसी एक लड़ाई में हार जाए लड़ाई में हार जाए तभी तभी एक तरफी बात हो सकती है एक बात हो सकती है आप और समझ लें आप और समझें की आज दुनिया में आज दुनिया में कोई ऐसी दो ताकत नहीं है कोई ऐसी दो ताकत नहीं है की जो आपस आपस में लड़े आपस आपस में लड़े और दुनिया के दूसरे हिस्से वो उनको देखते रहे और दुनिया के दूसरे हिस्से उनको देखते रहे मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं तो आपको बता रहा हूँ वो दुनिया का कानून है जो दुनिया का कानून है वही बता रहा हूँ वो ही बता रहा हूँ मैं